लेक्शन 5, Dialog 5A, मोहन उठो मुझे मेरा खिलौना वापस करो ये खिलौना अब मेरा है जाओ तुम दूसरे खिलौने से खेलो नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए हटो मुझे बाथरूम जाने दो पहले खिलौना दो मुझसे बाद में लेना माँ पिताजी जरा इधर आइए मुँह चुप करो ये लो तुम्हारा खिलौना खुश मुझे ये खिलौना वैसे भी पसंद नहीं है